श्रीमद्भागवत महापुराण एकादशी स्कंध अथ श्री अथ ते चतुर्वशोध्यांख्योग भगवान्याम सद जह्यालिक भ्रम भगवान, भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं प्यारे उद्धव अब मैं तुम्हें सांख्य शास्त्र का निर्णय सुनाता हूँ प्राचीन काल के बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इसका निश्चय किया है जब जीव इसे भली भांति समझ लेता है तो वह भेद बुद्धि बुद्धिमूलक सुख दुखादि रूप भ्रम का तत्काल त्याग कर देता है आसान मथो हर्ष एक विकल्पितम यदा विवेक निपुणा आदो कृत युगे, युगे। युगों से पूर्व प्रलय काल में आदि सत्युग में और जब कभी मनुष्य विवेक निपुण होते हैं इन सभी अवस्थाओं में यह संपूर्ण दृश्य और दृष्टा जगत और जीव विकल्प शून्य किसी प्रकार के भेदभाव से रहित केवल ब्रह्म ही होते हैं तन्माया फल रूपेण केवलमिकल वांग मनो गोचरम सत्यम दिधा समय इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्म में किसी प्रकार का विकल्प नहीं है वह केवल अद्वितीय सत्य है और मन और वाणी की उसमें गति नहीं है वह ब्रह्म है माया और उसमें प्रतिबिंबित जीव के रूप में दृश्य और दृष्टा के रूप में दो भागों में विभक्त सा हो गया तयोरे करो प्रकृति शोभयात्मिका ज्ञानम तन्य तमो भाव पुरुष सो विधीयते उनमें से एक वस्तु को प्रकृति कहते हैं उसी ने जगत में कार्य और कारण का रूप धारण किया है दूसरी वस्तु को जो ज्ञान स्वरूप है पुरुष कहते हैं तमोरज सत्वमिति प्रकृतिरभवन गुणाह मया प्रक्षोभ मुरशानुमते न चुद्धव जी मैंने ही जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार प्रकृति को क्षुब्ध किया तथा तो तब उससे सत्व रज और तम ये तीन गुण प्रकट हुए तेव सूत्र महान सूत्रेण ततो तथो जातो अहंकारो यो विमोहन उनसे क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र और ज्ञान शक्ति प्रधान महतत्व प्रकट हुए वे परस्पर मिले हुए ही हैं महत्त्व में विकार होने पर अहंकार व्यक्त हुआ यह अहंकार ही जीवों को मोह में डालने वाला है वैकारिकस्तैजसाचेत्य हम त्रिवेद तेन्द्रिय मना मनशां कारण चिन्मय वह तीन प्रकार का है सात्विक राजस और तामस अहंकार पंच तन्मात्रा इंद्रिय और मन का कारण है इसलिए वह जड़ चेतन उभियात्मक है अर्थस्तन्मात्रेमसाइंद्रिया चैजसा देवता आसा तामस अहंकार से पंच तन्मात्राएँ और उनसे पांच भूतों की उत्पत्ति हुई तथा राजस अहंकार से इंद्रियां और सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठाता ग्यारह देवता पांच ज्ञानेन्द्रीय पांच कर्मेन्द्रीय और एक मन इस प्रकार ग्यारह इंद्रियों के अधिष्ठाता ग्यारह देवता हैं प्रकट हुए मया संचोजिता संचोदितावा सर्वे संहत्यकारिण अंडादया माँ सुर ममायतन उत्तम ये सभी पदार्थ मेरी प्रेरणा से एकत्र होकर परस्पर मिल गए और इन्होंने यह ब्रह्मांड रूप अंड उत्पन्न किया यह अंड मेरा उत्तम निवास स्थान है तस्भव मंडे सलिलो मम नाभ्याम भूत पद्म विश्वाक्षम त्र चात्म जब वह अंड जल में स्थित हो गया तब मैं नारायण रूप से इसमें विराजमान हो गया मेरी नाभि से विश्व कमल की उत्पत्ति हुई उसी पर ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ सोश तपसा युक्त रजता मधन विश्वास विश्व समस्त के अंतकरण ब्रह्मा ने पहले बहुत बड़ी तपस्या की उसके बाद मेरा कृपा प्रसाद प्राप्त करके रजुगुण के द्वारा भू भू स्व अर्थात पृथ्वी अंतरिक्ष और स्वर्ग इन तीन लोकों की और इनके लोकपालों की रचना की देवा भोक आसीत स्वर भूता नाम चुव पदम मर्चाधीना चुर्लोक सिद्धांम तृतयात परम देवताओं के निवास के लिए स्वरलोक भूत प्रेतादि के लिए भुअरलोक अंतरिक्ष और मनुष्य आदि के लिए पृथ्वी पृथ्वीलोक का निश्चय किया गया इन तीन लोकों से ऊपर महर लोग, तप तपलोक आदि सिद्धों के निवास स्थान हुए भूमेरे नागा भूमि प्रभु को सुोक्या गर्वा कर्मणाम त्रिगुणात्मना सृष्टिकार में समर्स ब्रह्मा जी ने असुर और नाग के लिए पृथ्वी के नीचे अतल वितल सुतल आदि सात पाताल बनाए इन्हीं तीनों लोकों में त्रिगुणात्मक कर्मों के अनुसार विविध गतियाँ प्राप्त होती है तप सत्यम भक्ति योग तपस्या तपस्या भक्त योग, योग तपस्या और संन्यास के द्वारा महर्लोक जन लोक तपलोक और सत्यलोक रूप उत्तम गति प्राप्त होती है तथा भक्ति योग से मेरा परम धाम मिलता है मया काला धात्रा कर्मयुक्त जगत गुण प्रवाहती निम्जती यह सारा जगत कर्म और उनके संस्कारों से युक्त है मैं ही काल रूप से कर्मों के अनुसार उनके फल का विधान करता हूँ इस गुण प्रवाह में पढ़कर जीव कभी डूब जाता है और कभी ऊपर आ जाता है कभी उसकी अधोगति होती है और कभी उसे पुण्यवश उच्च गति प्राप्त हो जाती है अड़ुर्बृह स्थूलो योज यो भाव प्रसिद्ध सर्वोपयोगय संयुक्त प्रकृत्या पुरुष जगत में छोटे बड़े मोटे पतले जितने भी पदार्थ बनते हैं सब प्रकृति और पुरुष दोनों के सहयोग से ही सिद्ध होते हैं यस्हत स वैम्यम चय सन् विकारो व्यवहाराथो यथा तय जथ पाराथिवा यदुपादा पुर्वस्थ भाव विकृते पर आदि यदा अभिधीयते जिसके आदि और अंत में जो है वही बीच में भी है और वही सत्य है विकार तो केवल व्यवहार के लिए की हुई कल्पना मात्र है जैसे कंगन कुंडल आदि सोने के विकार और घड़े सकोरे आदि मिट्टी के विकार पहले सोना या मिट्टी ही थे बाद में भी सोना या मिट्टी ही रहेंगे अतः बीच में भी वे सोना या मिट्टी ही हैं। पूर्ववर्ती कारण महत्त्व आदि भी जिस परम कारण को उपादान बनाकर अपर अहंकार आदि कार्य वर्ग की सृष्टि करते हैं वही उनकी अपेक्षा भी परम सत्य है तात्पर्य यह कि जब जो जिस किसी भी कार्य के आदि और अंत में विद्यमान रहता है वही सत्य है प्रकृति प्रकृतिर्ोपादन आधार पुरुष परंजक कालो ब्रह्म त्री तय इस प्रपंच का उपादान कारण प्रकृति है परमात्मा अधिष्ठान है और इसको प्रकट करने वाला काल है व्यवहार काल की यह त्रिविधता वस्तुतः ब्रह्म स्वरूप है और मैं वही शुद्ध ब्रह्म हूँ सर्ग प्रवर्तते तावत पौर्वापर्य न निश महान गुण विसर्गा स्थितंतों वदीक्षक्षक्षण जब तक परमात्मा की इक्षण शक्ति अपना काम करती रहती है तब तक उनकी पालन प्रवृत्ति बनी रहती है जब तक जीवों के कर्म भोग के लिए कारण कार्य रूप से अथवा पिता पुत्रादि के रूप से यह सृष्टि चक्र निरंतर चलता रहता है विरान आ साध्यम आमा लोहलोह के कल्प विकल्प कह पंच विशेषाज कल्पे सह यह विराट ही विविध लोकों की सृष्टि स्थिति संघार की लीला भूमि है जब मैं काल रूप से इसमें व्याप्त होता हूं प्रलय का संकल्प करता हूं तब यह भूमो के साथ विनाश रूप विभाग के योग्य हो जाता है अन्ने धाना धाना सुलीयते प्रलीयते। उसके लीन होने की प्रक्रिया यह है कि प्राणियों के शरीर अन्न में अन्न बीज में बीज भूमि में और भूमि गंध तन्मात्रा में लीन हो जाती है अबसु प्रलियते गंध आप स्वगुण रसे लियते ज्योतिषी रसो ज्योति रूपे प्रलियते गंध जल में जल अपने गुण रस में रस तेज में और तेज रूप में लीन हो जाता है य च स्पर्शे लीयते सो पिचाबरे अम्बरम शब्दतन्मात्र वायु में वायु स्पर्श में स्पर्श आकाश में तथा आकाश शब्द तन्मात्रा में लीन हो जाता है इंद्रियाँ अपने कारण देवताओं में और अंततः राजस अहंकार में समा जाती है यो निर्भय कार्य के सौम्य लीहते मनसे स्वरे शब्दो भूताधिप्यूताभो हे सौम्य राजस अहंकार अपने नियंता सात्विक अहंकार रूप मन में शब्द तन्मात्रा पंचभूतों के कारण तामस अहंकार में और सारे जगत को मोहित करने में समर्थ त्रिविध अहंकार महतत्व में लीन हो जाता है सालीयते सु सु संप्रली लीयते महान शेषु गुणेशु गुणवत्तम ते व्यक्ति संप्रलीय तत्काल लीयते जय ज्ञान शक्ति और क्रियाशक्ति प्रधान महत्व अपने कारण गुणों में लीन हो जाता है गुण अव्यक्त प्रकृति में और प्रकृति अपने प्रेरक अविनाशी काल में लीन हो जाती है कालो माया जीव जीवे जीव आत्मनि निमय जय आत्मा केवल आत्मस्थो विकल्पापाय लक्षण काल माया मय जीव में और जीव मुझ अजन्मा आत्मा में लीन हो जाता है आत्मा किसी में लीन नहीं होता वह उपाधि रहित अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है वह जगत की सृष्टि और लय का अधिष्ठान एवं अवधि है एवं मन व्यक्षमाणस्य कथम वैकल्पिको भ्रम मनसो हृदिवारको दयी तम उद्धव जी जो इस प्रकार विवेक दृष्टि से देखता है उसके चित्त में यह प्रपंच का भ्रम हो ही नहीं सकता यदि कदाचित उसकी स्फूर्ति हो भी जाए तो वह अधिक काल तक हृदय में ठहर कैसे सकता है क्या सूर्योदय होने पर भी आकाश में अंधकार ठहर सकता है ये सांख्य विधि प्रोक्त संशय ग्रंथिदन प्रतिलोमानुलोमाभ्याम परावर दिशा मया उद्धव जी मैं कार्य और कारण दोनों का ही साक्षी हूँ मैंने तुम्हें सृष्टि से प्रलय और प्रलय से सृष्टि तक की सांख्य विधि बतला दी इससे संदेह की गाठ कट जाती है और पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है श्रीमद्भागुते महापुराणे पारंथिता एकदश स्कंधे चतुर्वशोध्याय